शाशाति शांति प्रसंग है हे तत प्रत्यक्चेतनागम अपि अंतराय अभाव उस जप के माध्यम से उस जप को अपने जीवन में उतारने से जप को जप की विधि से करने से प्रत्येक चेतनाधिगमा अंतरात्मा परमात्मा का दर्शन होता है और स्वरूप दर्शनम अपि अस्य भवती महर्षि वेदव्यास कहते हैं अस्य ये जो जीवात्मा है इसके स्वरूप का दर्शन भी होता है यहां अपि शब्द का अर्थ है भी आत्मा को स्वयं का भी दर्शन होता है किस प्रकार होता है इसके लिए महर्षि वेदव्यास ने बहुत अच्छा उदाहरण देकर के समझाया है क्योंकि परमात्मा का दर्शन हो रहा है जिस प्रकार से परमात्मा का दर्शन होता है उसी प्रकार से आत्मा को भी स्वयं का दर्शन होता है महर्षि वेदव्यास कहते हैं यथे ईश्वरः पुरुषः, पुरुष ईश्वरः पुरुषः, शुद्धः, प्रसन्नः, केवलः, अनुपसर्गः। बहुत अच्छी बात कहिए, यथव ईश्वरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः केवलः अनुपसर्ग तथा अयमी बुद्धे प्रतिसंदी अयमी बुद्धे प्रतिसंदी पुरुषः तम अधिगच्छति बहुत अच्छी बात कही है महर्षि वेदव्यास ने यथ ईश्वर जिस प्रकार ईश्वर है किस प्रकार ईश्वर पुरुषः ईश्वर पुरुष के रूप में है और जब आत्मा परमात्मा का दर्शन करता है तो उसको पुरुष के रूप में दर्शन करता है ईश्वर पुरुष पुरुष को पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईश्वर पूरी में शाद पूरी शाद पुरुष निरुक्तकार महर्षि यास्क ने पुरुष को समझाने के लिए बहुत अच्छी बात कही है पुरुष को पुरुष क्यों कहते हैं वो कहते हैं पूरी पुरी और पुरी का अर्थ होता है नगर और शादा का अर्थ है तिष्ठती सीधती जो पूर् में नगर में रहता है पूरी शादह पूरी तिष्ठती सीधती पुरी में जो रहता है जो पुरी में विद्यमान है और पुर का अर्थ होता है नगर ईश्वर इस ब्रह्मांड रूपी पुरी में इस ब्रह्मांड रूपी नगर में विद्यमान है पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है इसलिए कहा पूरी शादह पुरुष जो इस ब्रह्मांड रूपी नगर में जो निवास करता है रहता है उसको पुरुष कहा है और उसने कहा है कि पूरी शय जो पूरी नगर में शयन करता है ईश्वर को पुरुष इसलिए कहा है पूरी शय पहले कहा है पूरी शादह पूरी तिष्ठती सीदती पूरी शादह अब कह रहे हैं पूरी शय पूर्व में नगर में शयन करता है शयन करता है का अभिप्राय ऐसा कोई सोता नहीं है यहां पूर्व में नगर में सर्वत्र व्याप्त होकर के रहता है ये अर्थ है पूरी क्षय पुरुष संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त होकर के विद्यमान रहता है इसलिए वो पुरुष है पूरी तेरवा एक और बात कहिए पूरी परिपूर्ण है पूर्यते, हैं, अंदर और बाहर ईश्वर केवल ब्रह्मांड रूपी पूर्व में ही रहता हो ऐसा नहीं है केवल ब्रह्मांड में है और ब्रह्मांड से बाहर नहीं है ऐसा नहीं है इसलिए कहा पूरी तेरवा पुरुष पूरी तेरवा वो परिपूर्ण है ब्रह्मांड के अंदर भी विद्यमान है और ब्रह्मांड के बाहर भी विद्यमान है सर्वत्र परिपूर्ण है वो पुरुष है जैसे ईश्वर पुरुष है वैसे ही आत्मा जो आत्मा अपने स्वरूप का दर्शन कर रहा है वो भी ये एहसास अनुभव करता है प्रत्यक्ष करता है पुरुष मैं एक पुरुष हूं जिस रूप में ब्रह्मांड में सर्वत्र विद्यमान रहने वाले परमपिता परमेश्वर पुरुष है वैसा ही मैं इस शरीर रूपी नगर में इस शरीर रूपी नगर में विद्यमान रहता हूं इसलिए मैं भी एक पुरुष हूं ईश्वर भी पुरुष है और मैं भी पुरुष हूं लेकिन मैं सामान्य पुरुष हूं और ईश्वर विशेष पुरुष है इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है पुरुष विशेषः ईश्वर कैसा है वो विशेष है आत्माओं से सर्वता भिन्न है और अगला पद है शुद्धः पुरुषः शुद्धः ईश्वर शुद्ध स्वरूप है निर्मल स्वरूप है ईश्वर में किसी भी प्रकार की कोई मलिनता नहीं है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न ईर्षा है न अहंकार है अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश से सर्वथा भिन्न है शुद्ध निर्मल है पवित्र है जैसे ईश्वर शुद्ध निर्मल पवित्र है वैसे ही आत्मा जब अपने स्वरूप का दर्शन करता है तो उस स्थिति में अपने आप को भी वैसा ही पाता है जैसा ईश्वर शुद्ध है आत्मा भी अपने आप को शुद्ध निर्मल पवित्र अनुभव करता है साक्षात करता है अब तक मैंने अपने आप को अशुद्ध मान रहा था अपवित्र मान रहा था मलिन मान रहा था लेकिन मैं वैसा मलिन नहीं हूं मैं शुद्ध हूं निर्मल हूं पवित्र हूं जो मल था जो अप, अपवित्रता थी वो मन में थी मन के अंदर था वो मल सारा का सारा मन में था लेकिन मन में रहने वाले मन को मल को मैंने अपने आप में आरोपित किया और दुखी रहा अब मेरे को ये बोध हो गया है मैं शुद्ध हूं निर्मल हूं पवित्र हूं यथे वह ईश्वर है पुरुष है शुद्ध है प्रसन्न हा। तीसरी बात कहिए ईश्वर प्रसन्न है बहुत बड़ी बात है ईश्वर कभी अप्रसन्न नहीं रह सकता ईश्वर सदा प्रसन्न था आज भी है और भविष्य में भी प्रसन्न रहेगा इसलिए कहा जा रहा प्रसन्न वेद मंत्र साक्षात कहता है ईश्वर प्रसन्न रहता है रसे नृप्त अकामो धीरो अमृत स्वयं भू रसे नृप्त न कुतश्च नू ने कहता है रसे नृप्ता ईश्वर रस से आनंद से तृप्त है यह जो तृप्ति है यही तो प्रसन्नता है इसलिए कहा जा रहा है महर्षि वेदव्यास कहते हैं ईश्वर कैसा है प्रसन्नः प्रसन्न है तृप्त है अपने आनंद से पूर्ण है उसको किसी भी प्रकार का कोई दुख कभी नहीं हुआ ना आज है ना आगे होगा ईश्वर सदा प्रसन्न रहता है हाँ मैं सदा प्रसन्न नहीं रहता हूं अभी तक अप्रसन्न था अब मैंने ईश्वर का दर्शन किया है ईश्वर के स्वरूप को एहसास किया है ईश्वर के आनंद को प्राप्त कर रहा हूं इसलिए मैं भी अब प्रसन्न हूं आत्मा अपने आप को प्रसन्न अनुभव करेगा अब वो दुखी नहीं होता है जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होता है तब तक उसको ये दुख बना रहता है कि मेरे को ईश्वर का आनंद नहीं मिला आनंद का ना मिलना भी अपने आप में एक दुख है एक बाधा है एक समस्या है और जब ईश्वर का दर्शन हो जाता है ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है अब वह दुख आत्मा को कभी नहीं रहता उसके पास में जो दुख था वो सर्वता समाप्त हो गया नष्ट हो गया है अब दुख नहीं रहेगा इसलिए कहा जा रहा है प्रसन्न जिस प्रकार से ईश्वर प्रसन्न रहता है तृप्त रहता है संतुष्ट रहता है उसी प्रकार आत्मा अपने स्वरूप का जब दर्शन करता है प्रभु का दर्शन कर लेता है तब जीवात्मा भी प्रसन्न रहता है कभी हताश निराश नहीं हो सकता एक और बात कही जा रही है केवल ईश्वर कैसा है केवल है अकेला है दो चार पांच दस बीस पचास सौ ईश्वर नहीं है ऋषि का स्पष्ट कथन है जिस महर्षि वेदव्यास को हम स्वीकार करते हैं तो उसके कथन को भी स्वीकार करना है केवल ईश्वर कैसा है केवल है अकेला है दो चार पांच नहीं है वेद भी तो कहता है न द्वितीयों न तृतीयो न चतुर्थो न पंचमो वेद भी स्पष्ट कहता है दूसरा ईश्वर नहीं हो सकता तीसरा चौथा पांचवा वो गणना करते ही गया है वेद ने कि ईश्वर केवल है अकेला है इसलिए महर्षि वेदव्यास व्यास यहां पर स्पष्ट करते हैं ईश्वर केवल है, अकेला है और एक बात ईश्वर अकेला है किसी का सहारा किसी का सहयोग कभी नहीं लेता सृष्टि की उत्पत्ति करने में इतने बड़े ब्रह्मांड को जब उसे बनाना है तो वो किसी का सहयोग नहीं ले सकता क्योंकि स्वयं समर्थ है उसको आवश्यकता ये नहीं है किसी के सहयोग की किसी भी व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो समर्थ है सर्वशक्तिमान है केवल अकेला ही संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाता है और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चला भी रहा है निरंतर इसका पालन पोषण भी कर रहा है हर क्षण इस संसार को देख रहा है जान रहा है अनुभव कर रहा है केवल है ईश्वर केवल है अकेला है और इसका जब विनाश करना है संसार मनुष्यों को सुख देने में असमर्थ होता है तब प्रलय में पहुंचाता भी अकेला है निर्माण भी अकेला करता है पालन भी अकेला करता है और विनाश भी अकेला करता है केवल है ईश्वर और आत्मा जब तक शरीर में रहता है तब तक केवल नहीं रह पाता है उसे आत्मा को उस आत्मा को माता पिता गुरु आचार्य न जाने कितने लोग चाहिए पर ईश्वर को ऐसा नहीं चाहिए ईश्वर का ना कोई माँ ईश्वर की ना कोई माँ है ना कोई पिता है ना कोई भाई है ना कोई बहन है ईश्वर के कोई नहीं है वो अकेला है पर हम जब तक शरीर में रहते हैं हमारे लिए तो बहुत कुछ है लेकिन जब आत्मा परमात्मा का दर्शन कर लेता है स्वयं का दर्शन कर लेता है तब उसको ये एहसास होता है मेरा वास्तव में कोई नहीं है मैं भी अकेला हूं अकेला ही था अकेला ही हूं और अकेला ही रहूंगा हाँ ये जो शरीर है इस शरीर के कारण से शरीर के कारण से माँ है शरीर के कारण से पिता है शरीर के कारण से सारे संबंध है परंतु यदि शरीर नहीं रहेगा जब मैं मुक्ति में रहूंगा तब तो मैं अकेला ही हूं अकेला ही रहूंगा मैं केवल हूं अर्थात मुझ आत्मा को भी उत्पन्न करने वाले कोई नहीं है जैसे ईश्वर केवल है उसके भी वास्तव में कोई माता पिता नहीं है वैसे ही मुझ आत्मा को कोई उत्पन्न करने वाले नहीं है मुझ आत्मा के भी कोई माता पिता नहीं है कोई उत्पादक नहीं है हां शरीर के उत्पादक होने के कारण से वो माता पिता है जैसे इस शरीर का निर्माण करने के कारण से शरीर को देने वाले ईश्वर होने के कारण से ईश्वर को भी मैं माता पिता स्वीकार करता हूं और दूसरे जो जन्म देने वाले उनको भी माता पिता स्वीकार करता हूं शरीर के कारण से स्वीकार करता हूं वास्तव में मैं एक आत्मा हूं चेतन हूं अकेला ही हूं केवल मैं केवल हूं एक और अंतिम बात कही अनुपसर्ग ईश्वर कैसा है अनुपसर्ग उसमें उपसर्ग नहीं होते हैं ईश्वर में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है वो निर्विकार है उपसर्गकार तो विकार है और अनुपसर्ग अर्थ तो विकारों से रहित है परमपिता परमेश्वर विकारों से रहित है ईश्वर में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता वो जैसा था वैसा ही है वैसा ही रहेगा और आत्मा भी वैसा ही है इसलिए आत्मा अपने आप को अनुपसर्ग के रूप में अनुभव करता है निर्विकार के रूप में अनुभव करता है जैसा ईश्वर है वैसा ही अपने आप को एहसास करता है, इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर यथव ईश्वरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः केवलः केवल तथा अयमअपी बुद्धे प्रति यह पुरुषः तम अधिगछति बस यहां पर आत्मा बुद्धे प्रति मन से अनुभव करने वाला होता है बुद्धिकार्थ यहाँ पर मन है बुद्धे प्रति संवेदी बुद्धि से यानी मन से प्रतिसंवेदी अनुभव करने वाला होता है ऐसा यह जो पुरुष रूपी आत्मा है वह तम अधिगछती वो अपने आप को प्राप्त कर लेता है यानी अपने आप का दर्शन कर लेता है जैसे ईश्वर का दर्शन करता है वैसे ही अपने आप को अनुभव करता है प्रत्यक्ष करता है यहां पर जो बात कही जा रही है आत्मा स्वयं का दर्शन करता है स्वरूप दर्शनम अपि अस्य भवती इस आत्मा का अपना स्वरूप स्पष्ट होता है तो स्पष्ट समझाया गया है जिस तरह का ईश्वर का स्वरूप होता है वैसा ही स्वरूप आत्मा का होता है अंतर इतना है ईश्वर सर्वज्ञ है तो हम अल्पज्ञ हैं, ईश्वर सर्वव्यापक है तो हम एकदेशी हैं, ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो हम अल्पशक्तिमान हैं, परंतु ये जो स्वरूप है पुरुष का स्वरूप जैसा पुरुष वैसा ये भी पुरुष जैसा परमेश्वर शुद्ध तो आत्मा भी शुद्ध परमेश्वर भी प्रसन्न रहता है तो जब हम अपने स्वरूप को जानते हैं तो हम भी प्रसन्न रहते हैं ईश्वर भी केवल है और हम भी केवल हैं। ईश्वर भी अनुपसर्ग है तो हम भी अनुपसर्ग हैं। इन बातों को जान लेता है दर्शन कर लेने पर साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव करता है ततह प्रत्यक्ष चेतनाधिगम अपनी अंतराय अभाव Oh